महाभारत आदिपर्व द्वांश्धिशतमोध्याय युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की उत्पत्ति वे सम्पावाच संवत्सर्दृते गर्भे गाधार्जन मे जय आहयास गर्भार्थे गर्भाे कहते हैं जब गांधारी को के वर्ष बीत गया उस कुंती ने गर्भ करने के लिए भगवान धर्म का आवाहन किया तरिता देवी जदाप विधिव्यम दत्तम दुर्वास सा देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्म देवता के लिए पूजा के उपचार अर्पित किए तत्पश्चात पूर्वकाल में महर्षि ने जो मंत्र दिया था उसका जप किया आज गामत तो देवो धर्मो विमाने सूर्य शकाश कुंती यत्र तब मंत्र ये आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठ उस स्थान पर आए जहाँ कुंती देवी जप में लगी हुई थी विहस्यताम ततो ब्रऊजा कुंती किमते दाम सात माना पी पुत्र देय ब्रवीद तब धर्म ने हंसकर कहा कुंती बोलो तुम्हें क्या दू धर्म के द्वारा पूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली मुझे पुत्र दीजिए संयुक्ता सात योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था ऐ्रे चंद्र समायुक्ते मुहूर्ते भेजते समय दिवा मध्यगते सूर्यतिथ पूरे पूजिते समेद यश संकुंती सुषाव प्रवरम सुत जातमात्रे सुस्म वागुवाचा शरी तदनंतर जब ज्येष्ठ नक्षत्र पर सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजित नामक आठवां मुहूर्त विद्यमान था उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई एस धर्म भृताम श्रेष्ठो भविष्य नरोत्तम विक्रांत सत्यवाग राजा पृथिव्या भविष्य युधिषिरी ख्या पांडो प्रथमजह सु भविता प्रथित राज तेजुक सु विसुत यशसा तेजसा च वृत्न चमन्वेष्ठपुरर्मात्मा में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा पाण्डु का यथम पुत्र युधिष्ठि नाम से विख्यात हो तीनों लोकों में प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त करेगा ययशस्वी तेजस्वी तथा सदाचारी होगा धार्मिक पाण्डुस्ताम पुनरब्रवीर उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पाण्डु ने पुनः आग्रह पूर्वक कुंती से कहा प्राहु छत्र बल ज्येष्ठम बल ज्येष्ठम श्रृणु अश्वेधक्रतुश्रेष्ठ ज्योतिश्रेष्ठो दिवाकर ब्रह्मणों द्विपद श्रेष्ठ बलश्रेष्ठस्तु मूत मरुता श्रेष्ठ सर्वणिभ आवाहय यात्रा वरवर्णि सोम दाशति सुत सण बलवान्सो तत तथोक्ता भरता तो वायु मे वाजुसा प्रिय क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो जैसे अश्वमेध सब यज्ञों में श्रेष्ठ है सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़ कर रखे हैं अतः सुंदरी अब के बार तुम पुत्र प्राप्त के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधिपूर्वक आवाहन करो वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न और बलवान होगा स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायु देव का ही आवाहन किया महाबलः ृगारूढ़ो महाबल किमतेम ब्रूहीद तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ो कु के पास आए और यों बोले कुंती तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो मैं तुम्हें क्या दूँ साज्जा विह सह पुत्र सुरोत्तम बलवंतम महाकाय सर्वदर्प प्रभनम कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा सूर्यश्रेष्ठ मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशाल काय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो तस्माद् जज्ञे महाबाहुरमो भीम पराक्रम तमप्यति बलम जातम वागवाचा सर्व बलिना श्रेष्ठ जायमीति भारत इदमद्भुत चासी जातमात्रकोदति मातृ शिलाचूर्णयत कुत्रेण ज्या सुचिर सर स्नात्वातुं सुतमादा दशमे हनि यादवी दैवता न्यर्चय्य निर्जगाश्रृथा शैलाभ्यासेन ग्या तदा भरत सत्तम निश्चक्राम महां व्याघ्रो जिखा सन गिरीगह्वरा तमापत सादूल प्रकृषाथ कुछ सत्तम निर्भेद शै पांडुश्रीभिस्त्री दंदत विक्रम नादे न काम तो पूय गिरहे गुहाम कुंती विराग्य प्रयोद वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया बालक भीम के शरीर की चोट से चट्टान टूट गई बात यह थी कि यदकुल नंदनी कुंती प्रसव के दसवें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गई और स्नान करके लौट कर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली भरतनंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया देवताओं के समान पराक्रमी कुरु श्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और तीन बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफा को प्रतिध्वनित कर रहा था कुंती बाघ के भय से सहता उछल पड़ी नान बुद्ध संसुप्त उस संगे स्वे वृकोदरम ततः सबद्र संघातः कुमार हो निपत गिरो उस समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीम सेन सोया हुआ है उतावले में वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा पतता तेन सधधा शिला गात्र ताम शिला चूर्णताम धृटवा पांडु विस्मय मागतः गिरते समय उसने अपने अंगों से उस पर्वत के शिला को चूर्ण विचूर्ण कर दिया पत्थर की चट्टान को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए मघे चंद्रमसा सिंहे चाभिदते गुरु गुरौ दिवामध्य गूर्यतिथ पुण्ये त्रोधसे मैत्रे मुहूर्ते साकुंते शुषुभच्युत भी यस्न्े भीमस्तु जे भरतसम दुर्योधन त्रिव प्रजग्रे वसुधाधिप जब चंद्रमा पर विराजमान थे बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे उस समय पुण्यमय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अभिचल शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था भरतश्रेष्ठ भोपाल जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई जाते विकोदरे हृदम भूयोन्व चिंत कथमे वुत्रो पुत्रो श्रेष्ठो तो भवेदि भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों से श्रेष्ठ उत्तम पुत्र प्राप्त हो दैवे पुरस्कारे च लोको संप्रतिषि तैव कालुक् न लभ्य यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है इनमें दैव तभी सुलभ सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जाए इंद्रो ही राजा देवा प्रधान न सुत अमेय बलोत्साहवाण मृत दुति संतोषय्वा तपसा पुत्रं लपसे महाबल यम दाशते सुत्रम सपरीयान भविष्य अमानुषाश्च संग्रा सहन कर्मणा मनसा वाचा तस्त तपस्ये तपसें महतप मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान है उनमें अथाह बल और उत्साह है वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं मैं तपस्या द्वारा उन्हें को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्यतर प्राणियों अर्थात दैत्य दानों आदि को भी मारने में समर्थ होगा अतः मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूँगा दिदेश ऐसा निश्चय करके गुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को शुभदायक सांबत्सर व्रत का उपदेश दिया आत्मनाच महाबाहु महाबाहपाद स्थितो भवत उग्रम स तप आस्था पर सधिना आरिराधरी सुदेव त्रिदसा तमीश्वर सूर्य त धर्मात्मा परत्यत भारत तम तो काले महता वास्व प्रत्यपत और भारत वे महाबा धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्त वृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले शक्रवाच पुत्रोके सुन इंद्र ने कहा राजन मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा ब्राह्मणा गवाम तय वह सुहृदाम चार सामकम दुसृदाम शोक जननम सर्व बांधवनंद्रम प्रदाशा सर्वामित्र विनाशनम वह ब्राह्मणों गौवों तथा सुहृदों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। इतक्तः कौरवो राजा वाचे ना महात्मना वाच धर्मात्मा देवराज वच उदरक स्थ कल्याण तुष्टो दैवगणेशर धातु ते पुत्र यथा संकल्प तया अतिमाक यशस्वीर मरीन्दम नीतिमत महात्मा आदि समतेजसम दुराधर्सम क्रियावंत अतिवाद भूतर्शनम महात्मा इंद्र के योग कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पाण्डु बड़े प्रसन्न हुए और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती देवी से बोले कल्याणी तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय है देवताओं के स्वामी इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट है और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं वह अलौकिक कर्म देख करने वाला यशस्वी शत्रुदमन नीतिज्ञ, महामना सूर्य के समान तेजस्वी दुर्धर्ष कर्मठ तथा देखने में अत्यंत अद्भुत होगा पुत्रम जनय शुश्रोणि धाम क्षत्रिय तेजसाम लब्ध प्रसाद हो देवेन्द्रार तमा हुए शुचि स्मित अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो पवित्र मुस्कान वाली कुंती मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है अब तुम उन्हें का आह्वान करो वै सम्पाच एव मुक्ता ततःशक्रजुहा वह यशस्विनी अथा जघाम देव इंद्र जन या मात वै सम्पान जी कहते हैं महाराज पांडु के यो कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया उत्तराभ्याम तूर्वाभ्याम फाल्गुनीभ्याम तथो दिवा जातस्तु फाल्गुने वासी तेनास फागुन स्मृत वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संध्या काल में उत्पन्न हुआ फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ जात मात्रे कुमारे तो वागुवाचा शरीर महागंभीरघोषा नभो नादी तदा शृण्वता कुच्य स्पष्ट उवाचेद कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा कार्त कुल्य पराक्रम एष शक्र इज्यो यशस्ते प्रतिशति आदित्य आदित्या विष्णुना प्रेतिर्यथा भूदिवर्धिता तथा विष्णु सम प्रेतिम वर्धय कुंती कुमारी यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा जैसे भगवान विष्णु ने बामन रूप में प्रकट होकर देवमाता आदित्य के हर्ष को बढ़ाया था उसी प्रकार यह तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा कुरुश्च सह सोमक चेद काशी करूषा कुरुलक्ष्मी वह तुम्हारा यह पुत, पुत्र वीरपुत्र मद्र कुरु सोमक चेद तथा करुष नामक देशों को वश्म करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा गतो उत्तर उत्तरदिशा वीरो विजित्य युद्धपाथिवान्धनरत्नौम अमित पांडवा एक तुज वीरण खांडवे हव्यवाहन मेधसा सर्वभूता तृप्तिम यासती वही परा वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहाँ के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धनरत्नों की राशि ले आएगा इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेध का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे ग्रामीश महेपालान एस जीत महाबल भारती भी सहित तो वीर स्त्री मेधान यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ तीन अश्वेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा जाम दुंते विष्णु तुल्य पराक्रम एस वीरवता श्रेष्ठो भविष्यति महायसा कुंती यह परशुराम के समान वीर योद्धा भगवान विष्णु के समान पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा एस युद्धे महादेव तो अस्त्र पाशुपत दाप तस्माष्टाद भाप्यती निवाच कवचा नाम दैत्याद्यष शक्राजया महाबाहुस्ता बदेशति ते सुत यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं तुम्हारा यह पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा तो दिव्यान चास्त्राणी निकले नीति विप्रणष्टाम श्रियचार्या चायता पुर सरष तथा तो पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा एक अत्यद्भुता वाचम कुंते शस्रावूतक वाचमुच्चारिताम्य तपस्वीना बभूव परमोहरस सत सिंह निवासी तथा देवाने कायाना से दिवुकौरी से ही यत्यद्भुत भाष में उचारित वह आकाशवाणी सुनकर सत श्रृंग निवासी तपस्वी मु तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ आकाशे उदय उदन तीर्थन महाघोष पुष्प्रृष्टि भीराब तन्नंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुन्दुभियों का तुमल नाद बड़े जोर से गूंज उठा सम च समवेद गणापाथमूजन का वैनतेया गंधर्वापरसता प्रजान पतय सर्वे सप्त महर्ष्य भरद्वाज कश्यपो गौतमश्च विश्वाम जमदग्ने वसी योजरे भूत प्रनस्े शोप्यत्री भगवाज फिर झंड के झंड देवता वहाँ एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे कद्रु के पुत्र नाग विनिता के पुत्र गरुण पक्षी गंधर्व अप्सराएं प्रजापति सप्तर्षिगण भरद्वाज कश्यप गौतम विश्वामित्र जमदग्नि वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यात होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्रि भी वहाँ आए मरीचिरिराल सेल क्रतु दक्ष प्रजापति गंधर्वापसरसा मरीचि और अंगिरा अंगिरापुस्ल क्रतु एवं प्रजापति दक्ष गंधर्व तथा गए भी आई दिव्यम बरधरा सर्वालकारभूषिता उपगयं ती न्यंते सरसा गणा उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे अपसराओं का पूरा दल वहां जुट गया था वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगीं तथा महर्षयश्चापी जय पुस्तत्रत गंधर्वयी सहित श्रीमान प्रागा तुम गुरु महर्षि भी वहाँ सब ओर खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया भीमसेणग्रसेण च उणा नग तथा गोपति धृतराष्ट्रच सूर्यव तथाष्टम युगम युगपस्त्रीनपह कांदी चित्ररथस्थात्रोदशाली पजन्य चतुर्दशी पंचदश से नारदात ऋहत्वा बृहक महामना ब्रह्मचारी बहुगुण सुवर्ण से विश्वावसुभ सुचंद्रस्वुस्ताम गीतम विख्यात चाहहू इेते गर्वा जगमुस्त नीमसेन तथा उग्रसन उयुरअनघ गोपतिम धिराष्ट्र सूर्यवर्चा तथा आठवें युगप तृणप का नंदी एवं चित्ररथ तेरहवें शाल और चौदहवें पर्जन्य पंद्रहवें कली और सोलहवें नारद ऋत्वा और विहत्वा बृहक एवं महामना कराल ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवानशुवर्ण विश्वावसु एवं भूम्यु सुचंद्र और सरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु राजन ये सब देव गंधर्व वहाँ पधारे थे तथैवाप सरसो हृष्टा सर्वालंकार भूषिता नानतुर्वयी महाभागा जग इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अफ्सराएँ भी हर्षोल्लास में भरकर वहाँ नृत्य करने लगीं अनुचाना चुणमुख्या गुण आवरा अद्रिका तथा सोमा मिश्रकेशीटंबूा मरीचीशुचिका च वित्पण अंबिका लक्षण मातेवी देंवीरंभा मनोरमां अशिता चुबाश्च सुप्रििया च वपुस्तथा पुंडरीकाकसुगंधा चुरसा चमिनी कामया सार्द्वती च न ऋतुस्तत्र कर्णिका पुंजक कर स्थला ऋतुस्थला घृताती च विश्वाची पूर्वचित्यपी उम्लोचेती च विख्याता प्रम्लोचेतीदस उनके नाम इस प्रकार है अनुचाना और अन्वद्या गुणमुख्या एवं गुणावरा अद्रका तथा सोमा मिश्रकेशी और अलंबुषा मरीचि और सुचिका विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा अंबिका लक्षणा छेमा देवी रंभा मनोरमा सहिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं बपू पुंडरीका एवं सुगंधा सुरसा और प्रमाथिनी काम्या तथा शारद्वती आदि ये झुंड के के झुंड अप्सराएं नाचने लगीं इनमें मेनिका सहजन्या कर्णिका और पुंजस्थला ऋतुस्थला तथा गृताची विश्वाची और पूर्वचित्तीम्लोचा और पम्लोचा ये दस विख्या उर्वश्यदशीता जगुश्चातलोचना धाता मित्रस् वर्णुशो भगस्त इंद्रो विभस्वान्पूषा चा चविता तथा पर्जन्यव आया द्वाद महिमान पांडव से वर्धय तोरे स्थित इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में ग्यारहवीं उर्वशी है ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियाँ वहां गीत गाने लगी धाता और अर्यमा मित्र और वरुण अंश एवं भग इंद्र विवश्वान और पूषा त्वष्टा एवं सविता परजन्य तथा विष्णु ये बारह आदित्य माने गए हैं ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे यहाँ आदित्यों के तेरह नाम हैं जान पड़ता है बारह महीनों के बारह आदित्य और अधिमास या मलमास के प्रकाशक तेरहवें विष्णु हैं इसलिए उसी पुरुषोत्तम मास कहते हैं अधिमास के पृथक गणना न होने से बारह मासों के प्रकाशक आदित्य बारह ही कहे गए हैं मृग मृगव्याधस्र्पस् नृत्य महायश अजैकदे बध पिनाकी पिनाकीच परम तप दहलोथर चपाली च विशापते भगवान् भगवान्द्रास्तप्रवत स्थिरे शत्रुमन महाराज मृग मृगव्याध और सर्प महायशस्वी धृति एवं अजैकपाद आहिर और पिनाकी दहन तथा ईश्वर ईश्वरकपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग ये ग्यारह रुद्र भी वहाँ आकाश में आकर खड़े थे अश्विन वसुवच्चाष्टौ मृतच महाबला विस्वेदेवा तथा साध्या तत्रसन परी स्थिता दोनों अश्वनी कुमार तथा आठो वसु महाबली मृदगण एवं विश्व देवगण तथा साध्यगण वहाँ सब ओर विद्यमान थे कर्कोटकोथ तर्प्च वासुक भुजंगम कश्यप्चा कुंडलस्य तक्षक महोरग आयुस्तपसा युक्ता महाक्रोधा महाबला चांदे च बहु त्र नागावस्थिता करकोटक सर्प तथा वासुकनाग कश्यप और कुंड महानाग और तक्ष ये तथा और भी बहुत से महाबली महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे तारक्ष अरिष्टेमश्च गरुणश्चित अरुणश्चाण भैततेया तार्च और अरिष्टेमी गरुण एवं असित अरुण तथा अरुणी भिन्नता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे ता गुणुणा सर्वान् तप सिद्धा महर्षिय विमान गां दूतरे जना वे सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे उन्हें तप सिद्ध महर्षि ही देख पाते थे दूसरे लोग नहीं तदृष्ट महदास विस्मृता मुनिषतमा अधिकांश तथो वृत्तिम अवर्तन पांडवान् प्रति व महान आश्चर्य देख कर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया पाण्डवस्थ पुनरे वैना पुत्र लोभान् महायशा वक्त मय छम कुंती अथा कुंतीवीण तन्नंतर महायशत्वी राजा पाण्डु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी पत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली नात चतुर्थम प्रथम अत परम स्वर्ण ही सद बंधकी पंचमे भवे आर्यपुत्र आपत्ति में भी तीन से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है इस विधि के द्वारा तीन से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वरिणी होती है और पाँचवें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुलता समझी जाती है स तम विद्वन्व धर्म अधिगम्य कथम नुमा अपत्याम समुत्क्रम्य प्रमादा दिवभाषे विद्वन्व आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं पांडुर्वाच एवं तत् धर्मशास्त्रम यथावधित तथा पांडु ने कहा प्रिये वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है इति महाभारते आदि परवड़ी संभव परवड़ी पांडुत्पत्त द्वांशत्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक एक सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ